सहनावतो सहनोभुन तो सह वी कह तेजस्वीतमस्त मेद विषावै शांति शांति शांति हाजी हाँ जी बोलिए हाँ जल का जैसे वायू, जैसे वायू, जैसे वायू वायू है, है। तो का पृथ्वी जल वायु अग्नि इन सब का कोई समवाय कारण मतलब समवाय कारण नहीं है कोई समवाय अन्य, अन्य समवाय कारण द्रव्य नहीं है ये तो नित्य पदार्थ माना है ना नित्य पदार्थों के कोई भी समवायी कारण नहीं है हाँ सब में घटा सकते हैं जो भी नित्य पदार्थ हैं उनके कोई समवाय कारण नहीं होते वो सब अद्रव्य अद्रव्यवत्व न द्रव्यत्व उत्तम ऐसा ये सूत्र सबके लिए आ सकता है जो नित्य पदार्थ स्पष्ट हो गए हाँ जी कारण से ऐसा इन्होंने माना, माना है। नहीं मैं नहीं मानता ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं। मतलब इन्होंने इस तरह का माना है क्योंकि ये संसर्ग से मानते दो सिद्धांत मैंने आपके सामने रखा कुछ लोग संसर्ग से मानते हैं कुछ लोग उनके अपने मानते दो प्रकार के सिद्धांत नहीं अलग से कहाँ से लाएंगे तो दोनों प्रकार के क्योंकि यहाँ अलग से ऐसा कोई सूत्र में स्पष्ट बताया हो सूत्र में सब भाष्यकारों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं किसी ने संसर्ग से माना किसी ने स्वभाव स्वाभाविक माना सूत्र में सीधा सीधा इनके स्वाभाविक ये गुण हैं इनके ये नैमित्त गुण ऐसा कुछ बताया नहीं सीधा सीधा सूत्र तो ये है रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी अगर सीधा सीधा देखेंगे तो उनके अपने ही मान सकते हैं ठीक चलें तो सूत्रार्थ आप बता सकते हैं तो बताइए अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम इसका सूत्रार्थ अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम वायु जो है आदि के, के तरह द्रव्यवान नहीं है अन्य द्रव्यवान नहीं है द्रव्यवान नहीं, ना, नहीं है ठीक है में वायु क्या मतलब पृथ्वी आदि में जिस तरह का होता है इसको ऐसा कैसे कह सकते हैं जिसे में स्पर्श अन्य के साथ होता है उपलब्ध होता है वैसा वायु में अन्य गुणों के साथ उपलब्ध नहीं होता वहा केवल स्पर्शी उपलब्ध होता है क्रियावत्वाद गुणवत्वा सूत्र से क्या कहना चाहते हैं इससे वायु द्रव्य है ऐसा सिद्ध होता है अद्रव्यव नित्यत्व मुक्तम वायु का ठीक तो है का से अब आगे भूमिका के रूप में एक छोटा सा वाक्य है वायु नानात्व उच्यते वायु वायु हाँ जी हाँ वायुर नानात्व उच्यते ठीक है वायोर नानात्वम उच्चते वायु के नानात्व को बताया जाता है यानी वायु एक नहीं है अनेक प्रकार की वायुएं हैं। बोलिए वायो वायु सम्मूरछनम नानात्व लिंगम सूत्र कह, कहता है वायो वायु सम्मूरछनम वायु का अन्य वायुओं के साथ सम्मूर्चनम होता है यानी टकराव होता है एक वायु का दूसरी वायु से टकराव जब होता है उससे पता लगता है नानू वायु अनेक प्रकार की है जैसे इधर से वायु चली ठीक है ना इधर से वायु आई फिर इधर से वायु दोनों का जब टकराव होता है तो दोनों के टकराव से सम्मूचन वो ऊपर की ओर उठता है वैसे वायु का जो वायु की गति है वो तिरिय गमनम वो तिरचा चलती है मतलब टेढ़ा चलती है मतलब बाएं ओर चलेगी दाएं ओर चलेगी सामने की ओर चलेगी पीछे की ओर चलेगी ऐसे तिरय गमन उसका है लेकिन जब इधर से वायु आए इधर से वायु आए तब वो वायु जो ऊपर की ओर चलती है इसको कहते हैं सम्मोनम जी हाँ जब दो दोनों ओर से वायु जब आकर के मिल जाते हैं पानी आप देखेंगे ना पानी इधर से भी बह करके आ रहा है इधर से भी बह करके आ रहा है दोनों जब मिल जाएंगे ना तो पानी उछलता ऊपर की ओर जाता है अच्छा आप कोई अवरोध पैदा करो पानी वहां से आ रहा है अवरोध अवरोध को पाते ही वो पानी ऊपर की ओर उचलता है पकड़ में आ रहा है ऊपरगमन करने लगता है जितना भी ऊपर उठ, उठे तो यही कहना चाहते हैं यहां पर वायु और विविधत्व लिंगमस्ति वायु के अलग अलग होने में लिंग है चिन्ह है क्या वायुनाम संहत्या वृत्ताकारेन न क्या लिंग है वायु नाम संगत्या वायु जो है अलग अलग प्रकार के वायु संगत्या संयुक्त होकर के अलग अलग दिशाओं में आकर वृत्ताकारेन वृत्ताकारे वृत्ताकार से गोल गोल घूमते हुए ऊपर की ओर चक्रवात के रूप में ऊपर की ओर वायु ऊर्ध्वगम करता है इससे पता लगता है वायु नाना प्रकार की है एक ही वायु नहीं है ये कहना चाहते हैं ये जल, पर हाँ जी? जल, पर हाँ तो जल तो है ये। जल तो नाना प्रकार का है एक प्रकार का तो है ही नहीं हाँ जी सूत्रार्थ लिख लीजिएगा एक वायु का दूसरी वायु के साथ टकराने पर ऊर्धमन होता है एक वायु का दूसरी वायु का एक वायु का दूसरी वायु के साथ टकराने पर ऊर्धमन होता है इससे वायु के अनेक होने का प्रमाण अनेक होने का लिंग है चिन्ह है प्रमाण है हाँ ठीक है ये वायु के वाय। अनेक होने के चिन्ह है या प्रमाण है या इससे वायु के अनेक होने का प्रमाण है वायुओं के अनेक होने का प्रमाण है या वायुओं का टकराना ही अनेक वायुओं का प्रमाण है ऐसा भी कह सकते हैं मतलब अनेक से एक से अधिक एक वायु उधर से आ रही है एक वायु उधर से आ रही है और दोनों में टकराव हो रहा है ये वायु है लेकिन वायु इधर से आने वाली अलग है इधर से आने वाली अलग है और दोनों का टकराव हो गया बताना ये चाहता है अगर एक ही वायु है तो कौन किसके साथ टकरा रहा है एक ही तो है कौन किसके साथ टकराएगा मैं अपने साथ कैसे टकराऊंगा मैं तो अकेला हूं मैं दो होऊंगा, मान लो मेरे जैसे दो होंगे तो टकराए जैसे आप उधर से आ रहे हैं मैं इधर से आ रहा हूं तो आपस में हम टकराएंगे तो बताने का तो प्रयोजन है वायु एक ही नहीं है अनेक हैं। ये कहना चाहते क्या सबके साथ क्या कटेगा क्या बहुत तरह का कैसे बहुत तरह की पृथ्वी हमारी हाँ। पृथ्वी में तो यही पृथ्वी है जो दिख रही है, भी तो तरह के है ना। जा जा कैसे तो चिकनी मिट्टी मिट्टी है है कहीं दोमट ये एक उदाहरण ये इन्होंने जो हेतु दिया है ना दो चल कर के आके उनका संयोग हो रहा है उस संयोग से सम्मान हो रहा है हो रहा है ऐसा कोई ऐसा लिंग है क्या पृथ्वी में ये जो दिखने वाली धरती है वो एक ही है विस्तार है पृथ्वी विस्तार के रूप में है वो एक ही है अलग अलग पृथ्विया मतलब ये खंड ये और ये खंड है ऐसा अलग अलग हो तब तो बात बने पृथ्वी तो एक ही के रूप में दिख रही है एक नहीं है अनेक प्राण है वैसे भी प्राण उदान प्राण अलग है समान प्राण अलग है ऐसे अलग अलग तो प्राण तो है ही वैसे शरीर में भी एक थोड़ा है अनेक इसलिए तो व्यक्ति तो आप जाति को ले रहे हो जाति तो है कि हम भी मानते हैं जाति एक है हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति अलग अलग है अलग अलग है पृथ्वी व्यक्ति अलग अलग दिखाई है ना एक ही तो पृथ्वी है, है, है। कौन बता रहे हैं कोई प्रमाण दीजिएगा आपके कहने से थोड़ा मानू प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यात्म वेदनी नहीं है ये आप आपकी ब्राह्मण को भ्रांति हो रही है ना पृथ्वी अनेक थोड़ी है जो दिखने वाली पृथ्वी तो एक ही है ने कहने देखिये आपके कहने से बात नहीं चलेगी आप प्रमाण तो दीजिएगा ना ये प्रमाण ये कह रहे हैं वायु अनेक हैं वैसे आप आप ऐसे आप बताओ पृथ्वी अनेक हैं दिखाइए ना पृथ्वी अनेक ठीक है।, है ना हाँ जी जैसे ऊपर उठते हैं जो आपस में पत्थर टकराते हैं तो पत्थर अलग अलग हमें क्या आपत्ति है तो नहीं पृथ्वी पत्थर अलग चीज है पृथ्वी अलग पृथ्वी का मतलब ये जो पृथ्वी है इस इस तरह पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारे पदार्थ हैं वो अलग अलग है उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं पृथ्वी में, में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको पृथ्वी कहते हैं वो पृथ्वी एक है देखिये पार्थिव है वो पृथ्वी से बना हुआ है वो अलग चीज है लेकिन जिसको पृथ्वी कहते है वो एक ही है पृथ्वी को अनेक बताने का कोई प्रमाण भी तो मिलना चाहिए ना अपने को इसके लिए तो अनेक होने का प्रमाण दिया है इन्होंने प्रमाण तो शास्त्रीय शा, प्रमाण तो है हमारे पास में हाँ पार्थिव पदार्थ अनेक हो सकते उसमें कोई आपत्ति नहीं जलीय पदार्थ अनेक हो सकते जल जल है, है तो अनेक होता होता है है और तो आगे का है? कर, कर तो तो आप एक बात बताइय तो यहाँ तो अनेक क्रियाए हो रही इधर से एक क्रिया हो रही है इधर से एक क्रिया हो रही है तो द्रव्य तो भेद माना ही ना आपने तो इसलिए तो ठीक है वायु रूपी होने से एक ही माने जैसे इस माने परमात्मा परमात्मा परमात्मा देश का का लग है उस ऐसा कोई प्रमाण दो दो आप मैं मान लूंगा प्रमाण तो देना पड़ेगा ना देखिये कथन से आप कुछ भी तर्क देते रहो उस, उस तर्क का को कोई मान्य नहीं है जब तक वो तर्क प्रमाण उस तर्क को प्रमाण नहीं पुष्ट करता है प्रमाण दो ना शास्त्रीय प्रमाण दो आप मैं मान लूंगा जब ये खुद कह रहे हैं वायु अनेक प्रकार का है आप ऊपर भी अलग अलग वायु हैं ऊपर अलग अलग उसके लहर हैं वायुओं के अलग अलग हैं एक ही वायु नहीं है अलग अलग वायु है प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है और शास्त्र से भी सिद्ध है नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आपके आपके तर्क के पीछे कोई प्रमाण तो देना पड़ेगा ना आपको भाई आपको हो रहा है मेरे को वो प्रत्यक्ष नहीं है तो जब विरोध आ रहे हैं तो आपको दूसरा प्रमाण देना पड़ेगा आप कोई कहे वो सांप है मैं कह रहा हूं सांप नहीं है वो रस्सी है आप कह रहे हो मेरे को तो प्रत्यक्ष हो रहा है ठीक है आपको प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसकी पुष्टि के लिए उस प्रत्यक्ष की पुष्टि के लिए आपको दूसरा प्रमाण देना पड़ेगा ना दूसरा प्रमाण दो ठीक है हाँ जी चले अगला सूत्र बोलिए वायु सन्निकर्षे प्रत्यक्ष अभाव दृष्टम न विद्यते को देखिए यद्यपि वायु भवति यद्यपि त्वचा यद्यपिचाइ से वायु का सन्निकर्ष होता है परंतु तत्र प्रत्यक्षस्य नेत्रेन्द्रिण अस्ति उस वायुरूपी द्रव्य का नेत्रेन्द्रीय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः तत्र दृष्टम लिंगम न विद्यते नेत्र दृष्टम लिंगम लक्षण वायु न विद्यते। नेत्र दृष्ट लिंग या लक्षण उस वायु को सिद्धि में नहीं है जैसे आ, किसी पानी को हम देखते हैं अग्नि को देखते हैं पृथ्वी को देखते हैं तो वो जिस इंद्री से देखते हैं उसी इंद्री से उस द्रव्य का ग्रहण किया जाता है न्याय दर्शन के आधार पर भी पर यहां पर वायु को ग्रहण नहीं किया जाता इसलिए इसको अदृष्ट मानते हैं इसको अनुमान अनुमानगम्य मानते हैं हाजी नेत्र, नेत्र, नेत्र, नेत्र? नेत्र कैसे वो पत, पत्ते का हिलना है पत्ते की क्रिया दी नहीं तो पत्ते, पत्ते हिलने से अनुमान करने, पत्ते की क्रिया से वहां पर वायु है ऐसा अनुमान करते हैं क्या आपने बोला मैंने बोला तो, मैं तो द्रव्य दिख रहा है कुछ नहीं क्रिया तो वो वो तो ऐसा है वायु वायु की क्रिया अलग है और वस्तु मतलब जो भी क्रिया जहाँ पर हो रहा है ना वो द्रव्य में होता है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है पर वहाँ पर वायु है वायु के बिना क्रिया नहीं होती है वहाँ पर ये बात है मतलब वो खुद पत्ता तो हिल नहीं रहा ठीक है ना कोई हिलने वाला नहीं है जैसे मैं खुद हिल सकता हूं मेरे को वायु थोड़ा हिला रहा है पर वहां जो पत्ता हिल रहा है उसको वायु हिला रहा है वा, वायु हिला रही है, तो वहां अनुमान होता है कि वायु वहां पर है ऐसा तो वायु द्रव्य जो है वो अनुमान गम्य है ये कहना चाहते है और न्याय वैशेषिक के सिद्धांत में ऐसा ही माना जाता है कि वाय बाकी जो है पृथ्वी जल अग्नि जो है ये जिस, जिन इंद्रियों से दिखता है उन इंद्रियों के साथ में उनका भी प्रत्यक्ष माना जाता है पर वायु को ऐसा नहीं मानते कोई ये तो नहीं हमारे पास में बस ऐसा मानते मानते अदृष्ट है शास्त्र प्रमाण है भाई जहा ऐसा कहते हैं उसकी बात है मैं अपनी ओर से थोड़ा कहा उसको शास्त्र कहता है इसलिए कहा मेरे मेरे कहने के पीछे शास्त्र प्रमाण है यहाँ पर भी शास्त्र प्रमाण नहीं इसको वो दृष्टलिंग नहीं मानते उसको वायु को अदृष्ट लिंग ही मानते हैं है जी अभी मेरे को पता नहीं कहां पर होगा पर ये माना यही जाता लिखने वाले भाष्यकार सब लोग ऐसे ही लिखते हैं उदयवीर जी ने भी ऐसे ही लिखा इसको इसको आ, जैसे नेत्र से जिस द्रव्य को ने, आ, रूप रूप जिस द्रव्य में दिख रहा है उस रूप के साथ साथ उसी नेत्र से उस द्रव्य का भी प्रत्यक्ष मानते पर वायु को ऐसा नहीं मानते क्यों नहीं मानते इसका कोई पता नहीं है उसको कोई हेतु किसी ने दिया नहीं बस नहीं मानते क्यों नहीं मानते शास्त्र के आधार पर नहीं मानते बस ये हेतु है शास्त्र ऐसा कहता है तो वायु के, के, के लिए ऐसा है। बाकियों के लिए नहीं कह रहे तो जल में स्पर्श है वो प्रत्यक्ष भी होता है पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी को जो है जैसे आंख बंद करके भी कोई ऐसा छू ले की यहाँ पर आ, कुछ है पदार्थ उसका अनुमान होता है जिसको नेत्र नहीं है वो अनुमान करता है स्पर्श के माध्यम से वो दृष्टिलिंग है लेकिन उसके पास नेत्र नहीं है इसलिए नेत्र से उसको दिखता नहीं है इसलिए उसके लिए अनुमान है लेकिन बाकी लोगों के लिए वो प्रत्यक्ष है पर वायु जो है ये अनुमान गम्य है ऐसा मानते हैं चले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा वायु का त्वचा इंद्री के साथ सन्निकर्ष होने पर हाँ, वायु का त्वक इंद्री से सन्निकर्ष होने पर नेत्र से वायु का प्रत्यक्ष ना होने से वायु को नेत्र प्रत्यक्ष वायु का त्व इंद्री से सन्निकर्ष होने पर वायु का अनुमान होता है ऐसा यहां आप अध्यय कर सकते हैं वायु का त्विंद्री से सन्निकर्ष होने पर वायु का अनुमान होता है वायु का त्विंद्री से सन्निकर्ष होने पर वायु का अनुमान होता है नेत्र प्रत्यक्ष ना होने से नेत्र प्रत्यक्ष ना होने से वायु को अदृष्ट लिंग वाला कहा है ठीक है, हाँ जी अगला सूत्र बोलिए साम तो दृष्टाच अविशेष यदि नेत्रेन्द्रिण सन्नीकर्ष प्रत्यक्ष सै यदि से ही सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष माना जाए तगेन्द्र सन्नीकर्षो न प्रत्यक्ष में त्विंद्री से सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है तदापि तब् वायु भवति। वायु की सिद्धि तो होती ही है कैसे सामान्य तो दृष्टादपि, सामान्य नियम से सामान्य नियम से वायु की सिद्धि होती है गिंद्रीय यलु स्पर्शो गुण सन्नीकृष्यतेगिंद्रिय द्री से जो स्पर्श गुण सन्निकृष्ट होता है तस् गुणसुणि गुनिना द्रव्येना भाव्यमेव तो कहते हैं तस्या गुनस्या उस गुण का गुनिना द्रव्येना न भाव्यमेव उस गुणी का गुणी द्रव्य होना ही चाहिए यानी स्पर्श गुण त्वेंद्री से संिकृष्ट हो रहा है और द्रव्य दिख नहीं रहा है तो द्रव्य को तो होना ही चाहिए बिना द्रव्य के गुण सन्निकृष्ट नहीं हो सकता यह सामान्य नियम है यह कहना चाहते हैं यदवा पार्थिवम आप्यम तेजसम दृश्यम वस्तु स्पर्श गुणवत्तया पार्थिवम आप्यम जलीय पार्थिव तेजस आग्नेय दृश्यम वस्तु ये दृश्य वस्तु है स्पर्शगुण गुणवत्तया स्पर्शगुण वाले भी हैं न दृष्टिपथम स्पर्शगुण स्पर्श गुणवत्तया दृष्टि दृष्टि पथम आगती ये केवल स्पर्शगुण के कारण से दृष्टिगोचर नहीं आते मतलब आप तत्व पार्थिव तत्व जलीय तत्व तेजस आग्नेय तत्व ये केवल स्पर्श गुण होने के कारण से दृष्टिगोचर नहीं आते उनके साथ में और भी गुण हैं उनके कारण से दृष्टिगोचर आते हैं ये कहना चाहते तो तो हैं हाँ जी हाँ जी ये तो नेत्राभ्याम न पार्थिवादिक स्पर्शो क्रिय उनमें जो स्पर्श गुण है वो नेत्रों से ग्रीत नहीं होता है क्योंकि आंखों से न पार्थिवादी उन तीनों में रहने वाला जो स्पर्श गुण है वो नेत्रों से ग्रीत नहीं होता है परंतु त्रत स्पर्श स्पर्श वहां पर रहने वाला जो स्पर्श है वह स्पर्श त्वचा तो संकृष्यते ही त्वचा से तो संकृष्ट होता ही है तथा स्पर्शो गुना तब वह स्पर्शगुण पार्थिवआप्य तेजसा नवन तेब्यो अ द्रव्य लिंग मेरी गम्यते तदा उस स्थिति में वह स्पर्शगुण पार्थिवजलीय और आग्नेय पदार्थों का न होता हुआ तेभ्यो अ उनसे भिन्न द्रव्यस्य द्रव्य का लिंग है ऐसा गम्यते जाना जाता है गुण से गुणिना भाव्यम गुण का जब पता लग रहा है तो गुणिना भाव्यम गुणी को तो होना ही चाहिए न गुण गुणिन मंत्री थी सामान्य तो दृष्टा क्योंकि गुण बिना गुण के गुणी के नहीं हो सकता ये सामान्य नियम को देखा जाने से हाँ जी हम्म तो हाजी सामान्य तो दृष्टात सामान्य तो दृष्ट नियम से बता रहे हैं यहां पर सामान्य नियम का मतलब सामान्य तो दृष्ट नियम वैसे ये यदवा पार्थिवम आप्यम तेजसम यहां से लेकर के सामान्य तो दृष्टात यहां तक इसको ब्रैकेट में लगा लीजिएगा मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहते ये क्योंकि ये स्पष्ट यहां कह रहे हैं यह जो स्पर्शगुण गुण है ये पार्थिव आपके तेजसाम न भवन पृथ्वी जल और अग्नि का ना होता हुआ उनसे भिन्न द्रव्य का लिंग होना चाहिए ऐसा कहना चाहते हैं नहीं उस तरह अगर आप कहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मान लो अगर सूत्र को सीधा आप देखेंगे ना रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी पृथ्वी में स्पर्श को, को स्वीकार किया ही है ना तो आप कैसे उसका नहीं ऐसा कह सकते हैं जल में तीन गुण स्वीकार किया ही है अग्नि में दो गुण स्वीकार किया ही है ना उनका नहीं कैसे कह सकते हैं आप उनका ठीक है आगे चले साचा यदवा पार्थिव आप्यम तेजसम यहां से चौथी पंक्ति में यदवा यदवा पार्थिव आप्यम तेजसम यहां से लेकर के और सामान्य तो दृष्टात यहां तक अभेदः चेद अभेदः वह सामने क्या न सामान्य तो सामान्य दृष्टि नियम से भिन्न नहीं है वायु तथा वस्त्र शाकादि नाम कंपन क्रिया निमित्तम न दृश्यते किमापि किथिव पार्थिवादिक आधार आघातकारी दृश्यम वस्तु कहते हैं वस्त्र पर्ण शाखादी नाम कंपन चलनादि क्रिया निमित्तम वस्त्र में पत्ते में शाखादि में कंपन जो हो रहा है या उन में जो चलन क्रिया हो रही है गमन क्रिया जो हो रही है उन सबका सब निमित्त न दृश्यते उन सबका निमित्त न दृश्यते नहीं दिखाई देता है किमपी कोई भी और वस्तु दिखाई नहीं दे रही पार्थिवादी पार्थिवादिकम आघातकारी पार्थिवादी पदार्थ को आघात करने वाला टकराने वाला दृश्यम वस्तु कौन नहीं दिखाई दे रहा दृश्य वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर परंतु तत्त कंपन चलनादि क्रिया तो प्रवर्तते परंतु वहां कंपन चलनादि क्रिया तो दिखाई देता ही है प्रवृत्त होता ही है पुनः तत् कंपन चलन आदि चलनादि क्रियाया प्रवर्तक भवितव्यमेव परंतु उस कंपन चलन आदि क्रिया को प्रवृत्त करने वाला कोई तो पदार्थ वहां पर होना ही चाहिए इस सामान्य तो दृष्टा इस सामान्य तो दृष्ट नियम से पता लगता है कि वहां पर वायु नामक पदार्थ है कोई ऐसा पदार्थ है जो उनमें कंपन चलन आदि क्रिया को उत्पन्न कर रहा है तस्मादपि वायु सिद्ध सिद्धो अविशेषः समानो हेतु इसलिए उस वायु को सिद्धि में यह समान हेतु है सामान्य तो दृष्ट नियम पकड़ में आ रहा है? क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी कोई कोई ना कोई गुनी वहां पर है वो कौन है तो वो वायु है ऐसा सिद्ध होता है ठीक है स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ हाँ जीक्ष क्या मतलब वायु वायु तो एक द्रव्य है और क्रिया तो क्रिया है तो इसमें क्या सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म किस दृष्टि से आप पूछना चाहते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है ठीक है भाई क्रिया, क्रिया में गुण तो हो ही नहीं सकता क्रिया तो क्रिया है नहीं ये अलग कह रहे हैं वो ये गलत बोल रहे हैं वो तो ठीक है क्रिया में गुण नहीं रहता और गुण में क्रिया नहीं रहती है रुक होगा वही चीज़ क्या नहीं दिखाई देगी नहीं नहीं ऐसा है ना वो द्रव्य में जो क्रिया हो रही है द्रव्य जो द्रव्य से जो स्पर्श हमको हो रहा है ठीक है ना द्रव्य जब स्पर्श हो रहा है तो हमको पता लग रहा है कि यहां पर वायु है ये अलग चीज हो गई अब जो द्रव्य वहां पर आपको रूपगुण वाली द्रव्य जो चल रहा है वहां पर वहां तो क्रिया तो दिख रहा है रूप, रूप, रूप तो है। पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा आप इधर उधर आप छल मत करो यहां पर मैं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस द्रव्य जो द्रव्य नेत्री से ग्राह्य है ठीक है ना और उस द्रव्य में जो क्रिया होती है वो दिखती है उसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि है से जो उसमें और के है नहीं। फिर वही बात है आ, ऐसा कोई नियम नहीं है गंध भी दिखाई देता है नहीं आंखों से दिखाई नहीं, नहीं देता उसकी अनुभूति ये कोई नियम नहीं है मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूँ आंकों से जो दिखाई दे और दे रूप मान भी ये देता है द्रव्य द्रव्य अगर ऐसा अगर आप मानते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आंकों से केवल रूप ही दिखाई देता है द्रव्य नहीं दिखाई देता ये मानना पड़ेगा मानोगे आप ऐसा पहले पहले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो ये कोई नियम नहीं बनता है कि आंकों से रूप दिखाई देता है और क्रिया में रूप नहीं इसलिए रूप आंखों से दिखाई नहीं देता ऐसा कोई नियम नहीं बोला बोला मैंने बाएं बाएं। जिसके अंदर रूप होगा वही आंख से दिखाई देगी द्रव्य के अंदर रूप है इसलिए वो आंखों से दिखाई देगा क्रिया के अंदर नहीं।, वो वो नहीं है इसलिए क्रिया आंखों से नहीं दिखाई देगी ऐसा नियम नहीं है ऐसा ही नियम आप एक बात बताइए संख्या में रूप है इधर उधर हाँ आप दूसरे लोग नहीं बोलेंगे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो क्या संख्या में रूप है ये जी जो ये व्यवहार कर रहे हैं आप संख्या का जो एक की सापेक्षता से व्यवहार कर रहे हैं एक है आपको कोई ऐसे पृथक कोई वस्तु नहीं दिखाई दे जैसे आप क्रिया दिखाई दे रही है आपको इस तरह कोई एक को को नहीं आपको ये बताया क्या संख्या का पता लगता है आपको या उस क्या का पता लग या उसका अनुमान होता है कैसे पता लगता है? है प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है प्रत्यक्ष होता है। कैसे प्रत्यक्ष तो तो होता है नहीं ये मत तो मेरा प्रश्न प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिएता से होता है क्या सापेक्षता हो पहले आपको ये बताना है की ये एक द्रव्य है ठीक है ना तो एक संख्या जो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है वो कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा कैसे बताना पड़ेगा ना आपको कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है उसमे हाँ जी द्रव्यश्रित होने के कर, उसमें, है। उसमें रूप गुण है यानी आप संख्या में रूप गुण मान रहे हैं नहीं जी आ? मैंने और आश्रित होगी वो चीज हमें दिखाई देगी ठीक है वो आ, उसके आश्रित संख्या दिखाई देगी लेकिन आपको क्रिया अलग से प्रत्यक्ष हो रही है किसमें अलग से प्रत्यक्ष हो रहे हम कह रहे हैं क्रिया तो द्रव्याश्रित है ना जैसे जो द्रव्य आपको आंख से दिख रहा है जो द्रव्य तो उस द्रव्य में रहने वाले सब दिखाई दे रहे हैं आपके कथन के अनुसार उसमें संख्या भी दिखाई दे रहा है उसमें पृथकत्व भी दिखाई दे रहा है उसका परिमाण भी दिखाई दे रहा है तो उसमें क्रिया भी दिखाई दे रहा है लेकिन ये नहीं दिखाई दे इसमें क्या हेतु है वो गुण होता है नहीं किसमें रूप मान लेंगे क्या नहीं होता है नियम ही नहीं है गुण गुण गुण गुण में गुन नहीं गुन में गुन रहता। में में नहीं नहीं मैं उन्हीं के ये क्या बोलते हैं द्रव्य देखिए ऐसा ऐसा है तो है, है।, है आपने मान्यता बना लिया है कि क्रिया कभी नहीं दिखती है मान्यता आपने मना लिया मेरा कोई आपत्ति नहीं आपके व्यक्तिगत कितनी मान्यता हो सकती है और क्या ये आप मांगते है ना जब जब जब स्पष्ट कहता है क्रिया का क्रियादर्शन उदयवीर ने कहा नहीं उदयवीर जी ने न्याय ने स्पष्ट नहीं होता है की क्रिया प्रत्यक्ष होती है और प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष में जब गृह शब्द कह रहा है प्रत्यक्ष के लिए कह रहा है वहाँ जिस प्रकार में प्रत्यक्ष ठीक है अब आप अगर ऐसा अगर मानते हैं आप ये मानते हैं मेरे कोई आपत्ति नहीं आपकी अपनी मान्यता रहे मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता हूं ठीक है आपकी अपनी मान्यता है मैं क्या कर सकता हूं जब कोई व्यक्ति जब हड़ अड़ता है उस बात को नहीं ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है तो ठीक है आप अड़िएगा हमें कोई आपत्ति नहीं आपकी है तो ठीक है ठीक है आप अपनी मान्यता रखिए मैं मैं कोई आपका नहीं मानता ठीक है क्योंकि दोनों प्रकार के प्रमाण है दोनों प्रकार के प्रमाण होने से आप एक एक एक को तो स्वीकार करते हो और एक को नहीं स्वीकार करते ये बात नहीं मानी जाएगी ऐसा नहीं होता है वो तो प्रत्यक्ष के, प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष के प्रकरण में उसको कह रहे हैं एकत्व गृहत हो रहा है प्रत्यक्ष एकत्व गृहत हो रहा है उसका परिमाण गृहित हो रहा है ये सब प्रत्यक्ष के लिए कह रहे हैं परिशेष न्याय से माना गया है भाई आकाश को परिशेष न्याय से माना गया है वो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण के अंतर्गत अंतर कहा प्रत्यक्ष ही है आकाश। ऐसा थोड़ा नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है ये तो आप अपना अपना वाक्य जोड़ रहे हैं वहां पर वहाँ तो स्पष्ट कहा है न्यायदर्शन में कि ये जो द्रव्य है ये द्रव्य गृहित हो रहा है प्रत्यक्ष और उसका परिमाण गृहित हो रहा है उसका एकत्व गृहित हो रहा है उसका क्रिया गृहित हो रहा है तो ये गृहत गृह सबके लिए जो कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष के लिए कह रहे हैं प्रकरण ये कहता है और वाक्यार्थ को समझने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा केवल आप अपने ढंग से वाक्यर्थ वाक्यर्थ नहीं निकाल सकते मीमांसा को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा कि वाक्य अर्थ क्या मतलब मीमांसाकार क्या कहना चाहता है किस कहाँ पर उस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए मीमांसा को भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना तो वहां प्रत्यक्ष के लिए कह रहा है जब ये कह रहा है द्रव्य का भी द्रव्य भी गृहित हो रहा है वहां पर उसका परिमान भी हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष के लिए कह रहे हैं द्रव्य का ग्रहण उसका परिमान का ग्रहण उसका एकत्व का ग्रहण उसका क्रिया का ग्रहण सबको ग्रहण शब्द से वो प्रत्यक्ष की कह रहा है प्रसंग ही प्रत्यक्ष का है और ग्रहण तो आपने प्रत्यक्ष मान लिया और एक क्रिया को हटा दिया नहीं उस, उस ग्रहण का अर्थ तो प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा थोड़ा होगा खैर कोई बात नहीं आप मान लीजिए हमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ जी चले हम सूत्रार्थ लिखना है ना गुण से गुणी का गुण से गुणी का ज्ञान होता है गुण से गुणी का ज्ञान होता है इस सामान्य तो दृष्ट नियम से गुण से गुणी का ज्ञान होता है इस सामान्य तो दृष्ट नियम से स्पर्श गुण से वायु का स्पर्श गुण से गुणी वायु का वायु का ज्ञान होता है यह सामान्य तो दृष्ट नियम के साथ समानता है यह सामान्य तो दृष्ट नियम के साथ समानता है सामान्य तो दृष्टता तो दृष्टि के साथ समानता अधिकार है ना अभेद का अर्थ भी अभेद भी तो बताना है ना आपको समानता है क्या समानता है वो बता रहा हूं स्पष्टीकरण लिख दिया जी सूत्रार्थ जी।, हाँ जी एवं सिद्धेशती वायु पुनः तन्नामा एवं सिद्धेशती वायु को वायु की सिद्धि इस प्रकार होने पर नाम उसका जो नाम है वायु का जो नामकरण किया है उसके बारे में बताया जा रहा है बोलिएगा तस्मात आगमिकम संज्ञा कर्म तु अस्मद विशिष्टा लिंगम ये दोनों सूत्र एक साथ जोड़कर के इसकी व्याख्या कर रहे हैं अनयो सूत्रयो यो एक वाक्यता अस्ती इन दो सूत्रों में एक रूपता है ये तो नेत्रेन्द्रियन अप्रत्यक्षुप्रभृते वस्तु सं अर्थात खलु आगमिक क्योंकि नेत्रेन्द्री से अप्रत्यक्ष वायु प्रभृति वायु आदि पदार्थों का संज्ञा संाकर्मा उनका नाम उनके कर्म अर्थात नामकरण आगमिकम वो आगम से पता लगता है आगम ही सिद्धम वो आगमों से सिद्ध है यानी शब्द प्रमाण से सिद्ध है आगमेशु भवम वो आगमों में विद्यमान है आगमा खलुग ये। यजुसाम अथर्वाण आगम क्या है तो कह रहे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को आगम कहते हैं सिद्धम उन वेदों में सिद्ध है अथवा यूं कहिए तत्र त उनमें वो विद्यमान है वेदों में पता है वेदों में विद्यमान है वायु है इसको अग्नि ऐसा नाम तद धर्म पूर्वकम अनुवर्थम और जैसा वो पदार्थ है उस पदार्थ के अनुरूप ही उसका नाम है इसको कहते हैं तद धर्म पूर्वकम उसके धर्म के अनुरूप उसका नाम है अथवा ऐसा भी कह सकते अनुवर्थम अर्थ के अनुसार उसका नाम है पकड़ में आ रहा है ये था। उदाहरण से समझा रहे हैं वेद मंत्र दे करके। वायी वायाई वीतये। वहां पर वायु आया वायु बहती है वाती वायु ये उसके अर्थ के अनुसार उसका नाम है वेद ऐसा कहता है ये ऋग्वेद का प्रमाण दिया है फिर दूसरा दिया है प्राणाद वायु अजाया प्राण से वायु उत्पन्न होता है ये यजुर्वेद का मंत्र दिया है ये मंत्र में दिखा रहे हैं कि वायु ये जो संज्ञा नाम है ये वेद द्वारा प्रदत्त है अस्मद विशिष्ट है हमने नहीं रखा इसका नाम ये बताना चाह रहे हम्म जी यह प्राण से परमात्मा को लेंगे ना यही तो है अन। आ, आ, आ, आ, आ, क्या कहते हैं इसको नहीं विशेषता नहीं वाक्यर्थ का बोध यानी पर किसका क्या अर्थ लेना है यही तो विशेषता है <laughs> जी नहीं फस क्यों जाएंगे वो तो आ, अर्थ करने वालों में दोष है अर्थ करने वाले में दोष है वेद में क्या दोष है वेद तो स्पष्ट है जी वेद का है भाष्य किया प्रमाण क्या क्या मतलब का का भाष्य किया है है कोई जरूरी क्या कि उसी वेद देना जो उनको थी अप्रमाण वो ले दिया वेद का है ना नाम का तो मिला नहीं। <laughs> आ, ऐसा है कश्यप जी अगर आप इसी तरह चलेंगे ना तो आपको जितना इस इस दर्शन से जितना ग्रहण हो सकता है ना उतना भी नहीं होगा याद रखना इसलिए थोड़ा श्रद्धा रखिए भाष्यकार के प्रति बिल्कुल उनको ऐसा इत, इतना हल्का मत लीजिएगा उनको हाँ ऐसा मत करना बहुत विद्वान रहे हैं उसका मान रखो उनके भाष्य को श्रद्धा से पढ़ो ठीक है कोई वाक्य आपको समझ में नहीं आया है या कोई वाक्य गलत आपको लगता है उसको छोड़ दो इसका यह अभिप्राय नहीं है उस व्यक्ति में आप श्रद्धा ही नहीं रखो ये अच्छा नहीं है उचित नहीं है इसको इतना हल्का मत लेना ठीक है क्योंकि आपके व्यवहार से यह पता लगता है कि आप इसको कुछ आप अनिच्छा से इसको पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है ऐसा मत करना जी? नहीं बनाना पड़ेगा नहीं बनाएंगे ना तो हानि जी? नहीं वो तो विद्वान है सामान्य विद्वान नहीं है बहुत अच्छे विद्वान है जो भी किया है ठीक है व्यक्ति में बहुत सारे दोष होते हैं उन दोषों को हम क्यों देखें यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तानी तोया उपास्य आने नो इतर ठीक है ना उसको उसी को ध्यान में रख करके चलिए ना ठीक है कुछ बातें हैं वो आ, उन्होंने गलत लिखी है तो ठीक है उसको छोड़ देते हैं इतने मात्र से उसके प्रति अश्रद्धा रख के उचित नहीं इसलिए श्रद्धा रखते इसको पढ़िएगा नहीं तो आप आ, आपका आ, ये टाइम जो है ना समय आपका ठीक नहीं निकलेगा आपका आजी जी आप हाँ श्रद्धा रखकर के करिए जो अनुचित है उसी को आ, ना मानो उसी में अश्रद्धा रखो लेकिन जो उचित है उनमें तो श्रद्धा रखो हर जगह आप ये कहने लगेंगे तो फिर वो इससे ये पता लगता है आप उनके किसी भी एक एक वाक्य के प्रति भी श्रद्धा नहीं रख रहे हैं ऐसा ऐसा मानना पड़ेगा ये उचित नहीं है ये आगे के लिए भी उचित नहीं है हाँ जी अस्मद विशिष्टान लिंगम आगमा कलु अस्मद विशिष्टानी वचनानि आगम जो है वेद जो है आगम का मतलब या वेद है वेद जो है हमसे विशिष्ट वचन है नहीं ता खलु अस्मा भी प्रोक्तानी वेद के जो मंत्र हैं वो हमने नहीं कहा है हमारे द्वारा उक्त नहीं है मनुष्य ही प्रोक्ता अर्थात मनुष्यों के द्वारा कहे गए नहीं है यदा न अस्मा भी मनुष्य ही प्रोक्ता जब हमारे द्वारा नहीं कहा गया है तदा ऐसी स्थिति में तानी अपौरुषयानी अपौरुषयानी खालु ईश्वर प्रोक्ता ही फिर वो अपौरुषय है अर्थात ईश्वर के द्वारा कहे गए वचन वचने तथा विधान विदान ईश्वर वचना लिंगम प्रमाण नेत्रेण अदृश्य वस्तु विषय बहती ही तंतव्यमेव तो कहते हैं वो ईश्वर प्रोक्त है इसलिए ईश्वर द्वारा कहे गए वचनों का वहाँ पर लिंग है यानी प्रमाण है जो जो पदार्थ नेत्रेंद्रीय से दिखाई नहीं देते हैं उन समस्त पदार्थों का नाम और उनके कर्म वो सब वैदिक है ईश्वर प्रोक्त है ऐसा समझना चाहिए सूत्रार्थ जी, हाजी जी। तस्मात का मतलब है जो पूर्व से प्रसंग से चला रहा है ना हाँ इसलिए इसलिए वायु का जो नामकरण है वो ईश्वरोक्त है ऐसा इस, इसलिए का मतलब है जिस प्रकार से जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है फिर भी उसका नाम है क्योंकि जो भी नामकरण होता है ना वो आगे सूत्र आ ही रहा है इसके आगे जो भी नामकरण हम करते हैं वो प्रत्यक्ष वस्तुओं का नामकरण करते हैं अप्रत्यक्ष जो है ही नहीं है उसका क्या नामकरण रखना है? रहे रहे इसका नाम पहले तो सुनो मेरी बात को जिनका हम नाम रखते हैं ना किनका रखते हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं उन्हीं का नाम रखते हैं ना जो प्रत्यक्ष नहीं है उनका नाम नहीं रखते अथवा जो प्रत्यक्ष होने वाला है अब नहीं है दो महीने के बाद छह महीने के बाद नौ महीने के बाद होने वाला है तो उसका हम नामकरण भले रखते हैं और जो प्रत्यक्ष होता ही नहीं उसका नाम हम नहीं रखते कहना इसलिए ये जो अप्रत्यक्ष वायु है इसका नामकरण ईश्वरोक्त है ईश्वर ने इसका नाम रखा है क्योंकि ईश्वर के लिए वह प्रत्यक्ष है ये कहना चाहते स्पष्ट हो गए हाजी हाँ तो सारे पदार्थ ईश्वर के लिए प्रत्यक्ष उसके लिए अप्रत्यक्ष क्या है तो आप यह मानते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ पदार्थ अप्रत्यक्ष होते हैं हाँ बताइएगा हां जी ईश्वर के लिए सारे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं इसमें आपत्ति क्या आ रही है मतलब कोई आपत्ति हो तो उस पर विचार कर सकते हैं ना ईश्वर के लिए तो सारे पदार्थ प्रत्यक्ष उसके लिए कोई अप्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए सब इस ये जो प्रमाण है ना शब्द प्रमाण ये शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है ना तो किसी ना किसी को तो प्रत्यक्ष होगा तो किसको होगा ईश्वर को है ईश्वर ने साक्षात किया इसलिए वो तो हमको बताता है यह ऐसा, यह ये ऐसा ये ऐसा ऐसा ऐसा हाँ जी हा नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे मतलब वायु जैसे मान लीजिए जै किसी को बेटा होने वाला है अभी हुआ नहीं है ठीक है ना लेकिन आगे होगा हमको पता है आगे होने वाला है तो भले हम पहले से रख लेते नाम लेकिन अक्सर क्या होता है जब वस्तु सामने आ जाती है तब हम नामकरण करते हैं प्रत्यक्ष पदार्थों का ही नाम रखते हैं अब वायु हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी उसका नाम है तो इसका नाम किसने रखा है तो कहा ईश्वर ने रखा है ईश्वर कैसे रख सकता है क्योंकि उसके लिए प्रत्यक्ष है यह प्रसंग है और आप चले गए वो उस वस्तु में कि भाई जो अभी प्रत्... अभी उत्पन्न होने वाला है हमारे लिए तो प्रत्यक्ष है तो अभी तो उत्पन्न हुआ ही नहीं तो ईश्वर के लिए प्रत्यक्ष है क्या अब ऐसा पूछना चाह रहे है ना तो उत्पन्न होने से पहले उसको भी प्रत्यक्ष नहीं होगा लेकिन पेट में है तो उसको प्रत्यक्ष है तो हाँ तो प्रत्यक्ष है। क्या जी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं कहना चाह रहे हैं ये नहीं कहना चाह रहे वो तो आदमी रखेगा ना आदमी का काम ईश्वर क्यों करेगा आदमी का काम आदमी करेगा ईश्वर का काम ईश्वर करेगा आदमी ने इसका नाम हाँ तो पता है तो, जब... तो, तो, हो गया। नहीं, नहीं, तो पता है आप नहीं रखोगे ना तो भी इसका नाम ईश्वर की दृष्टि से कुछ और होगा दैतवाद नहीं वो व्यवहार हमको बताएगा नहीं है ना हाजी नहीं मैं वही कह रहा हूँ जब ईश्वर उसके बारे में हमको बताया नहीं ईश्वर ने हमको वो बताया है जो ईश्वर ने नाम रखे हैं और जिनका नाम हमने नहीं रखा है जिनका नाम ईश्वर ने नहीं रखा है वो जब हम पैदा करके हम उसका स्वयं नाम रखते हैं जैसे हमने ये बना तो इसका नाम हमने रखा अपूर्ण नहीं है उसको पता है आप क्या क्या नाम रख सकते हैं सब पता है हाँ जी बिल्कुल पता है सब कुछ पता है ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर को अज्ञान कभी नहीं होता है यानी उसको पता नहीं था पता लग गया इसका मतलब नया ज्ञान हो गया ऐसा नहीं होता है ईश्वर को सब कुछ पता है आप क्या क्या कर सकते हो आपके अंदर क्या क्षमता है आप क्या क्या बना सकते हो क्या क्या कर सकते हो सब पता है ईश्वर को हाँ बिल्कुल पता है बिल्कुल पता है ऐसा कैसे हो सकता है नहीं पता है अगर आग, आप ऐसा मानेंगे तो फिर उसके लिए ना अरे कमाल है मैंने सोचा भी नहीं है ये आदमी इसका नाम मोडा रख सकता है ऐसा थोड़ा होगा ईश्वर के लिए ईश्वर के लिए तो सब कुछ पता है ना ना ना आपको ये समझना आप क्या क्या नाम रख सकते हैं ईश्वर के पास सब पहले से लिस्ट है कि आप इनमें से ही कोई नाम रखोगे कौन परतंत्र नहीं नहीं वो इतने नामों से आप चूज कर रहे हो ना आप चुन रहे हो ना परतंत्र तो तब है तब ईश्वर आपको ये कहे कि आपको यही नाम रखना है तब परतंत्र होंगे नहीं, पता ये नाम। <laughs> नहीं ऐसा पता नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहां ऐसा ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप क्या क्या रख सकते हैं यह सब पता है परमात्मा मान लीजिए मान, मान लीजिए सौ नाम है उन सौ नामों में ही रख सकते हूं। उसके अलावा तो कोई नाम है ही नहीं है तो उन्हीं में से कोई रख सकते हो ये पता है ईश्वर ऐसा पता लग गया आपको जो मैं कहना चाह रहा ठीक है चले आगे हाँ जी सूत्रार्थ लिखिएगा वायु अप्रत्यक्ष है यानी वायु नेत्रेंद्रिय प्रत्यक्ष नेत्र से प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है इसलिए उस वायु का हाँ जी, वायु नेत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए इसलिए इसलिए उसका नामकरण उसका नामकरण वेद द्वारा किया गया है यह वेदोक्त है ऐसा भी कह सकते इसलिए वायु का नामकरण वेदोक्त है दूसरे सूत्र का जो-जो पदार्थ ये जो-जो पदार्थ नहीं है यहां पर यही कहना है वायु वायू रूपी पदार्थ का नाम वायुरूपी पदार्थ का नामकरण हमसे विशिष्ट हमसे विशिष्ट ईश्वर प्रोक्त है ऐसा वेद वचनों से प्रमाणित होता है ठीक ना, है तस्य वायु उस का जी हम्म नामकरण हमने इनका नाम तो रखा नहीं है इससे पता लग रहा है कि कोई अर्थात इस चिन्ह से किसी विशेष का पता लग रहा है किसी विशेष व्यक्ति का पता लग रहा है किसी विशेष सत्ता का पता लग रहा है ऐसा करते। क्या विशेष सत्ता का, का तो यही तो बताया जा रहा है यही तो बताया मैंने सूत्रार्थ में यही तो बताया आपने लिखा नहीं ना सूत्रार्थ लिखती है तो उसमें नहीं है कि ईश्वर बताया हाँ जी तस्य तस् तस्य वायु उस वायु के सिद्धि में एक और बात भी है वायु के नामकरण में बोलिए प्रत्यक्ष प्रवृत्तवाद संज्ञा कर्मण सूत्र स्वयं कह रहा हैं जो संज्ञाकर्म संज्ञा कर्म के प्रत्यक्ष प्रवृत्त होने से यानी जो नामकरण है प्रत्यक्ष पदार्थ का ही रखा जाता है इससे भी पता लगता है कि वायु का नाम ईश्वरोक्त है नामकरणस्य प्रत्यक्ष प्रवृत्ति तत्व प्रत्यक्ष प्रवृत्ति मत्वा नामकरणस्य जो नामकरण है यह नाम जो रखा जाता है प्रत्यक्ष पदार्थ में ही प्रवृत्त होने से यानी प्रत्यक्ष पदार्थ को ही नाम दिया जाता है जो प्रत्यक्ष हो तभी नाम रखा जाता है इसका भी है प्रत्यक्ष वस्तु का ही नामकरण किया जाने से पता लगता है कि वायु का जो नामकरण है वो हमने नहीं रखा है ईश्वर ने रखा है वो प्रत्यक्ष पदार्थों का ही किया रखा जाता है अप्रत्यक्ष पदार्थों को कौन रखेगा नाम उनको पता ही नहीं हो क्यों नाम रखेंगे जो दिखेंगे जो सामने आएंगे उन्हीं का नाम रखते हैं तो जितने भी आज नाम जो लौकिक पदार्थों का है वो जब प्रत्यक्ष हुए तभी नाम रखे उन्होंने उससे पहले नाम नहीं रखे ठीक है अथवा आप यूं कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए यानी उनको पता लगता है कि अभी कोई पदार्थ आने वाला है तब नाम रखते अधिकांश जो है ना वो सामने आने पर ही नाम रखते हाँ जी वो हाँ। तो ईश्वर के द्वारा रखे ऑप्शन तो ईश्वर ने दी नहीं नहीं नहीं हम हम कह रहे हैं हैं ना कि चुन रख रख देते दिया हमने तो ठीक है ईश्वर ने दी मान लीजिए नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है बहुत सारे नाम है आप गिन नहीं सकते इतने नाम है आपके आपको जो सूझा वो रख दिया आपने नाम हमें जब हमने रखा हाँ जी तो तो नहीं हाँ जी किसका वो भी नहीं वस्तु <laughs> नहीं वो प्रत्यक्ष नहीं हो बनने से पहले उसको प्रत्यक्ष नहीं होता है <laughs> बनने से नहीं, <ün> नहीं कैसे होगा जब आपने बनाया नहीं तो कैसे प्रत्यक्ष होगा वो तो वो एक अलग बात होगा पहले ही सुनो वो तो फिर वो स्मृति है ना वो स्मृति में चला जाएगा उसको अलग बात है मैं ये कहना चाह रहा हूं आपने बनाया ही नहीं है तो ईश्वर को कैसे प्रत्यक्ष होगा वो ईश्वर को तो प्रत्यक्ष आप बनाएंगे तब तो प्रत्यक्ष होगा जैसे आप कोई कर्म किया ही नहीं है कैसे पता लगेगा ईश्वर को नहीं पता लगेगा लेकिन उनको ये पता है कि आप क्या क्या कर्म कर सकते हैं इतने प्रकार के कर्म है उन कर्मों में से कोई एक कर्म आप करोगे किस कौन सा लिमिटेशन क्या लिमिटेशन है कि उसको उसको पता नहीं है कि हम हम क्या करेंगे हम, हम कुछ भी कर सकते हैं उनमें से कुछ भी कर सकते ये तो पता नहीं है ठीक है कुछ तो, उसकी आ, तो हुई ना। उसको न्यूनता नून, नहीं कहते न्यूनता तब होगा उसको कुछ भी पता ना हो आ, वो तो उनको सब कुछ पता है उन्हीं में से करेंगे आपका सामर्थ्य पूरा पता है प्रत्यक्ष नहीं अनुमान हुआ उसका तो ये ये ये करेंगे फिर आप प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते ऐसा है आप ये ये समझ लीजिएगा आप बनाने से पहले क्या आपको प्रत्यक्ष है पहले आप बताइए नहीं।, नहीं है ना नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं ना बनाने से पहले तो बनाने से पहले किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं होता है इससे आप ईश्वर में न्यूनता नहीं दिखाएंगे ना दिखा सकते हैं जब बनाई नहीं तो उसको कैसे प्रत्यक्ष होगा आप ये सिद्ध करवाना चाह रहे हो कि बनने से पहले भी उसको प्रत्यक्ष होना चाहिए ऐसा कोई नियम होता ही नहीं या इस से इसलिए है दे नहीं उनको पता कैसे नहीं आप, आप ये नहीं कह सकते उसको पता नहीं है उसको ये पता है इतने नाम हो सकते हैं और इतने प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं ये सब पता है उसको नहीं अनुमान से नहीं चलता है अनुमान से नहीं चलता है ईश इ... <कल> <चीखे> तो फिर आप उसी में जा रहे हैं देखिएगा अनुमान हो गया ना कि मैं हलवा बना सकती हूँ पर उसको पता नहीं है सुबह बनाऊंगी तो बना <laughs> नहीं आ, अनुमान भी कैसे होगा आप ये बताइए जब आप ये कहना चाह रहे हैं अनुमान भी कैसे होगा उसको पता भी नहीं है कि आप कब बना सकते हैं तो अनुमान भी कैसे होगा ना अनुमान भी होगा तो उसको कुछ नहीं उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा आपकी दृष्टि से तो कुछ भी नहीं पता चलेगा नहीं नहीं नहीं नहीं इसको अनुमान नहीं कहते हैं पहले तो ये बात समझ लीजिएगा प्रत्यक्ष को और अनुमान में मत ले जाइए प्रत्यक्ष का मतलब है जो जो पदार्थ विद्यमान है ठीक है ना वो सब प्रत्यक्ष है ठीक है ईश्वर के लिए मतलब जितने भी पदार्थ संसार में वो सब ईश्वर के लिए प्रत्यक्ष है क्या उसमें कोई अप्रत्यक्ष है जो पदार्थ बने हुए हैं उन सबको देख रहा है ईश्वर साक्षात नहीं है ना अब उन विद्यमान पदार्थों में से कोई पदार्थ आप मतलब विद्यमान पदार्थ को लेकर के कोई नई पदार्थ आप बनाएंगे वो प्रत्यक्ष नहीं है ईश्वर को पकड़ में आ रहा है जो विद्यमान पदार्थों में से किसी पदार्थ जैसे आप एक कागज को लेकर के उस कागज से नाव बनाएंगे ठीक है ना कागज का नाव बनाएंगे ठीक है ना वो बनाए नहीं है इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन उसको यह पता है कि आप नाव बना सकते हैं इस रूप में पता है उसको प्रत्यक्ष है ये थोड़ा मैं कहना चाह रहा हूं वो प्रत्यक्ष नहीं है उसको सब कुछ प्रत्यक्ष का मतलब है जो जो विद्यमान है अभी वर्तमान में वो सब प्रत्यक्ष है वो ये नहीं, नहीं कहना चाहते इस <स्थाँगे> प्रत्यक्ष से जो आपने बनाए नहीं है वो बनाने वाले हैं अभी बना नहीं है वो भी प्रत्यक्ष ऐसा इस वचन से नहीं कहना चाह रहे उसको वो अनुमान में नहीं वो आप बना सकते हैं भविष्य में ठीक है ईश्वर को अनुमान भी होता है इसमें क्या दिक्कत है अनुमान भी होगा इसमें क्या दिक्कत है ईश्वर को अनुमान भी ना करे हाजी अच्छा पहले देखिए अनुमान यानी आप यह कहना चाहते प्रमाण गलत होता है सुनिए आप इनको बोलने दीजिए ना क्या अनुमान गलत होता है प्रमाण गलत होता है तो फिर आप कैसे कह रहे अनुमान गलत होता है अनुमान हाँ तो अनुमान भी हो तो उसमें हमें क्या आपत्ति है ईश्वर को अनुमान भी होता है इसको आप न्यूनता कैसे कहेंगे इसमें क्या न्यूनता है न्यूनता तब होना चाहिए मतलब प्रत्यक्ष तो हो सकता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष है बन वो बने हुए हैं फिर भी ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे तब न्यूनता मानी जाएगी न्यूनता तभी मानी जाएगा ना जैसे मैं वायु वायु तो प्रत्यक्ष हो सकती है लेकिन मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहा हूँ तब मेरे में न्यूनता है जैसे आ, आत्मा है आत्मा है आत्मा का प्रत्यक्ष हो सकता है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं तब मेरे में न्यूनता है ये माना जाएगा ऐसा ईश्वर के सामने जब है ही नहीं है तो उसमें न्यूनता कैसे दिखाओगे आप नहीं सर्वज्ञ देखिए सर्वज्ञ पहले इस बात को समझना आपको सर्वज्ञ क्या माना जा रहा है किस लिए माना जा रहा है सर्वज सब जानता है ठीक है ना तो जो विद्यमान पदार्थ है उन सबको प्रत्यक्ष जानता है जो है जो नहीं है उसकी बात मत करना जो विद्यमान पदार्थ है उन सबको प्रत्यक्ष जानता है इसलिए वो सर्वज्य है एक बात अब जो आप उत्पन्न कर सकते हैं आगे कुछ भी उत्पन्न कर सकते आप ये ये उत्पन्न कर सकते इस रूप में भी जानता है इसलिए सर्वज्ञ है हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी अभी तक उत्पन्न नहीं किया जब वस्तु आई नहीं है प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं है तो भी वो जानता है ऐसा थोड़ा हम कहना चाह रहे हैं उसके लिए प्रत्यक्ष है वो हम कहना आपने मोबाइल बनाया नहीं है फिर भी मोबाइल बना प्रत्यक्ष है ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं बनाया जा रहा है पकड़ में आ रहा है आप जो मैं कहना चाह रहा हूं इसलिए आप इस, इस रूप में मत कहिएगा कि ईश्वर में न्यूनता है न्यूनता तब मानी जाती है जब वो आ, हो सकता है फिर भी ईश्वर नहीं कर पा रहा है तब न्यूनता मानी जाएगी जब वो कोई हो ही नहीं सकता तो उसको जाएगी। के में एक को रख रहे ना जी। क्या न्यूनता मानी जाएंगी संभाव देखिए एक, एक बात बताइए कि आगे ये, ये ये हो सकता है उसको भी जानता है हो सकता इसी रूप में जानता है तो इसमें क्या न्यूनता है ये आप बताइए आप यानी चाहते हैं कि उसको ये पता नहीं है कि बम ब्लास्ट भी हो सकता ये पता नहीं था पहले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए इधर उधर मत भागेंगे नहीं तो समय यू चला जाएगा क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो ये मान करके चल रहा है कि मेरी दुनिया ठीक ठाक चलेगी और कल बम ब्लास्ट हो गया तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं बम ब्लास्ट हो सकता है उसको पता नहीं था नहीं, उसको पता है, नहीं। पहले पहले सीधा उत्तर दो नहीं, उसको नहीं, पता था। नहीं, पता था। नहीं पता था देखो आप दूसरे में जा रहे मतलब देखिए हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं प्रत्यक्ष है ब्लम ब्लास्ट हुए बिना भी वो ब्लास्ट प्रत्यक्ष है ऐसा थोड़ा कहना चाह रहे हैं जो हम नहीं कहना चाह रहे हैं उसको इसमें क्यों मिला रहे हैं आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप कि जो पदार्थ अभी सामने प्रत्यक्ष हुआ नहीं है बनकर के आया नहीं है बिना पदार्थ बन के आए भी उसको प्रत्यक्ष है ऐसा हम कही नहीं कही नहीं रहे हम लोग तो उसको बार बार उसी में क्यों ला रहे हैं आप उसको यह पता है बम भी हो सकता है बम ब्लास्ट हो सकता है ये पता है हम ये कह रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि बम बं, ब्लास्ट होने से पहले भी बम ब्लास्ट का प्रत्यक्ष है ऐसा थोड़ा कहना कह रहे हैं हम लोग पकड़ में आए आपको इसलिए उनको आप ये नहीं कह सकते उसमें न्यूनता है आप न्यूनता अभी तक दिखाए नहीं आपने और जब न्यूनता दिखाने में है तो दूसरी बात को दूसरे में जोड़ करके न्यूनता के रूप में दिखा रहे हैं होगा तो उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा नहीं हुआ तो उसकी संभावना रहेगी तो इससे इस, आप न्यूनता समझते हैं जो जैसा है वैसे तो जान रहे हैं न्यूनता तभी मानी जाएगी ना जो जैसा नहीं है वैसा मान रहा है तब न्यूनता मानी जाएगी तो फिर उसका शत प्रतिशत प्रत्यक्ष वस्तु के बनने के बाद बना दी, फिर उसको प्रत्यक्ष हुआ इसलिए उसमें, उसका नाम दिया। तो उसमें आपको क्या आपत्ति क्या हो रही है बनने से पहले उसको प्रत्यक्ष होता है ऐसा कोई सिद्धांत बताया जा रहा सब का प्रत्यक्ष है सब आप, आप एक बात बताइए जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको प्रत्यक्ष क्यों मा, मनवाना चाह रहे हैं अब इसका उत्तर दीजिएगा जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है उसको प्रत्यक्ष क्यों मनवाना चाह रहे हैं इधर उधर मत जाना सीधे इस बात को समझना जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है तो उसको प्रत्यक्ष मनवाना क्यों चाह रहे हैं क्यों मनवाना चाह रहे हो उसको प्रत्यक्ष मतलब जो जैसा नहीं है उसको वैसा ईश्वर माने मतलब आप अभाव से भाव को मनवाना चाह रहे हैं जो है ही नहीं है भाव ही नहीं है प्रत्यक्ष ही नहीं है उसको आप भाव के रूप में मनवाना चाह रहे हैं। आप तो ईश्वर में मिथ्याज्ञान को स्थापित करवाना चाह रहे हो इसलिए इस पर आप विचार कर लीजिए जाकर के आराम से बैठ करके कि आप क्या सिद्धांत रखते सबसे पहला आपको सिद्धांत को सामने रखना पड़ेगा कई बार क्या होता है सिद्धांत को हम एक कोने में रखते हैं और किन्नी बातों में उलझ करके बस उसी में रह जाते हैं सिद्धांत क्या है सिद्धांत यह कहना चाहता है कि ईश्वर जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई है हा? सामने आई नहीं है तो भी उस वो प्रत्यक्ष होता है ऐसा कोई सिद्धांत है क्या कोई ऐसा आपने सुना हो सिद्धांत किसी ने बताया हो या किसी शास्त्र में पढ़ा हो आपने मैंने तो, आप अभी सुना को सभी है। तो इसका अर्थ मेरे से पूछ लेते हैं ना आप सब चीजों का प्रत्यक्ष होता है का मतलब क्या है जो बने हैं जो विद्यमान हैं वो सारे के सारे पदार्थ ईश्वर को प्रत्यक्ष है जो हमें नहीं है यह इसका अभिप्राय है इसका ये अभिप्राय नहीं है जो बना ही नहीं है और वो भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा तो हम कहना नहीं चाह रहे नाम नाम ऑप्शन दे रखी है। ये ये नाम ये रख सकता है है चाहे टेबल इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ कन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहे हैं ना आप अलग अलग विषयों को एक जगह जोड़ रहे हैं इसलिए आपको असामंजस्य उत्पन्न हो रहा है वो अलग विषय ही अलग विषय है दोनों को आप एक में कैसे मिला रहे हो मतलब आप क्या क्या कर सकते हो वो एक अलग विषय है और जो प्रत्यक्ष है उसको जानता है एक अलग विषय है दोनों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं ये बात रखी है जिस हाँ. चीज़ का प्रत्यक्ष मिलता है ठीक है फिर हम ये कह रहे हैं जो जो चीजें अभी बनी नहीं उसका भी नामकरण रख दिया गया है कौन बोला है सर आपको बोला ना वो ये ये जानता है ये ये नाम रखा जा सकता है मुड़े एग्जाम देखिये देखिए दोनों में अंतर है रखा जा सकता रख दिए एक अलग बात है ना देखिए आप दोनों बातों को मत मिलाइए हमने ये कहा है जो जो पदार्थ बने हैं उन सब पदार्थों को जो हम आ, हम नहीं देख सका यानी हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो फिर हमने तो नहीं रखा नाम फिर किसने रखा तो ईश्वर ने रखा क्यों रखा ईश्वर ने क्योंकि उसके लिए प्रत्यक्ष है। ये अर्थ है अब दूसरी बात आपकी यह है कि जो जो पदार्थ बनाए जा सकते हैं बात को समझना जो जो पदार्थ बनाए जा सकते हैं उनका नामकरण हम करते हैं जब बनाते हैं तो तो उनका नामकरण हम रखते हैं इसका मतलब उनका नाम ईश्वर को पता नहीं था तो उसका उत्तर है ईश्वर को पता था कैसे पता था तो आप क्या क्या नाम रख सकते हैं उसका पूरा लिस्ट ईश्वर के पास है हाँ आपके पास में क्या सामर्थ्य है आप क्या क्या रख सकते हैं वो सारे के सारे नाम ईश्वर के पास है पहले से आप ऐसा ऐसा रख सकते हैं अब वो आपने कहा वो तो बने ही नहीं है बनने से पहले भी प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष की बात नहीं बताई जा रही अब क्या क्या रख सकते हैं ये उसको पता है वो एक अलग बात हो गई हाँ जी पकड़ में आ रहा है तो इसको आप और विचार कर लीजिएगा शांति से तब आपको समझ में आ जाएगा जी कौन सा सूत्र है जी कर्म तो अस्मत नाम लिंगम हो गए ना ये अच्छा प्रत्यक्ष प्रवृत्ति तत्व संजय कर्म ना यह चल रहा था तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष नामकरण प्रवर्तते वो तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष पदार्थ में ही नाम रखना होता है यानी प्रत्यक्ष पदार्थ में नाम रखने की प्रवृत्ति होती है लोके जनों यत् प्रत्यक्षम उपलब्धते तस्य नामकरण विदधाति। लोक में मनुष्य जिस पदार्थ को प्रत्यक्ष उपलब्ध करता है उसी का नाम रखता है ठीक है यहां तक हो गए। वायु प्रवृतो नामक न ना अस्माकम दृष्टि और वायु आदि बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष नहीं होते हैं दृष्टिगोचर में नहीं आते हैं न ही तेजाम प्रत्यक्ष क्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष हमारे द्वारा नहीं किया जाता है सर्वज संज्ञा कर्म नामकरणी इसलिए कह रहे हैं तस्मा अस्मद विशिष्टेश हमसे विशेष वचनेशु वेद रूपी वचनों में यानी आगमेशु आगमो में प्रत्यक्षम उपलब्ध प्रत्यक्ष उनके नाम उपलब्ध किया जाने से सर्वज्ञेन ईश्वरेना सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा संज्ञा कर्मा यानी नामकरण किया है ऐसा पता लगता है उक्तम ही स्वयं वेद वेद में स्पष्ट कहा ही है यो देवान नामधा नाम जो अलग अलग देव हैं उन सब देवों का नामधा नाम रखने वाला ईश्वर है ऐसा वेद कहता है तथा और स्मृतौअी स्मृति भी यही बात कहती है क्या सर्वेशा तो स नाम कर्मा च पृथक पृथक वेद शब्द पृथक संस्था निर्मी में ये मनुस्मृति का श्लोक है वो कहता है सर्वेशा तो नामी सभी पदार्थों का जो पृथ्वी जल अग्नि वायु इन सब पदार्थों का नामानी नाम वेद शब्देभ्य वेद के शब्दों के द्वारा यानी वेद द्वारा ही पृथक अलग अलग रूप में नाम रखा है और उनकी संस्था यानी उनकी व्यवस्था भी वेद के माध्यम से ही निर्म में रख दिया गया है निर्धारित किया गया है तस्मात तत्प्रमाणम इसलिए वेद प्रमाण है यहां पर सूत्रम अच्छा ये 17 से लेके 19 हाँ जी सत्रा से लेके उन्नीस सूत्र त्रयम अच्छा <laughs> दूसरे भाष्यकार की बात कर रहे हैं। से यानी तीन सूत्रों को अन्य अन्य, अन्य ठीक है। दूसरे भाष्यकारों के द्वारा गलत व्याख्या की गई ही। ऐसा कहना चाहते हैं वो नहीं बताए क्या गलत व्याख्या की है बस इतना ही बताया कि दूसरे वाक्यकारों ने इन तीन सूत्रों की व्याख्या गलत की है हाँ सूत्रार्थ प्रत्यक्ष पदार्थ में ही नाम रखने की प्रवृत्ति देखा जाने से प्रत्यक्ष पदार्थ में ही नाम रखने की प्रवृत्ति देखा जाने से वायु का नामकरण वेदोक्त है ईश्वर प्रोक्त है ठीक है इतना ही वेदोक्त है या ईश्वर प्रोक्त है ओंकार सबको प्रणाम